कि वे उस संबंध में जो कुछ कह रहे हैं उन्हीं को लक्ष्य करके कह रहे हैं उन्होंने सुना कि श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं जानते हो कामकांचन के संबंध में ठीक ठीक मिथ्या ज्ञान का उदय होना यथार्थ में जगत को तीन काल में असत्य समझना क्या कोई मामली बात है उनकी दया के बिना इस प्रकार ज्ञान होना क्या कभी संभव है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 वह किसी एक विषय की धारणा किए बिना ही पुनः दूसरे की आकांक्षा करने लगता है इतना कहकर उसी भावावस्था में श्री रामकृष्ण देव गाने लगे ओ रे कुशी लौ करिश की गौरव धरा न दिले कि पारिश अरे लौ तुम किस बात का गर्व करते हो यदि मैं स्वयं ही पकड़ में न आता तो क्या तुम मुझे पकड़ सकते थे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 हरिनाथ ने एक दिन ठाकुर से प्रश्न किया महाराज काम पूरी तौर से कैसे जा सकता है ठाकुर ने उत्तर दिया जाएगा क्यों रे दिशा मोड़ देना हरिनाथ समझते थे कि संघर्ष के द्वारा ही सभी मनोवृत्तियों पर विजय पाया जाता है अतः यह उत्तर पाकर वे विस्मित हुए और जब उन्होंने उसका प्रत्यक्ष परिणाम देखा तब तो उनके विस्मय का ठिकाना ही न रहा इस दृष्टिकोण में परिवर्तन के बारे में सीखने को उन्होंने अन्य भी अवसर मिले थे बाल ब्रह्मचारी हरिनाथ नारी मात्र को ही घृणा की दृष्टि से देखते थे यहाँ तक कि स्थानीय बड़ी भाभी के हाथ से भोजन करने में भी उनके मन में संकोच होता था बालिकाओं को तो वे अपने पास भी नहीं फटकने देते थे एक दिन ठाकुर इसी विषय पर उपदेश दे रहे थे कि हरिनाथ बोल उठे ओह मैं तो उनकी हवा तक नहीं सह सकता ठाकुर तुरंत ही उन्हें फटकारते हुए बोले तू तो मूर्ख जैसी बातें कर रहा है नारी मूर्तियों की ओर भला अवज्ञा की दृष्टि से क्यों देखा जाए वे जगदम्बा की मानवी मूर्तियां हैं उन्हें माता के समान देखना तथा सम्मान देना उनके प्रभाव से मुक्त होने का यही उपाय है ऐसा न करके तू तो उनकी जितनी अवज्ञा करेगा उतना ही उनके फंदे में फंसेगा